विवेक चुड़ावणी दो सौ नंबर के श्लोक शु, तक कुछ विचार हुआ जिसमें जब ये विज्ञानमय कोष का निरूपण किया तो शिष्य ने प्रश्न किया ये जीवत्व तो जो आया हुआ है भले ही आविद्यक हो किंतु है अनादि अनादि काल से है मान इतने समय तक वो परमात्मा था इस समय के बाद में जीव हुआ ऐसा निर्णय नहीं हो पाता अनादिकाल से जीवत्व तो चल रहा है जीव भाव कोई दो चार साल का नहीं है अनादिकाल से चला हुआ है कि जो जीवत्व तो जो आता है आत्मा में भले ही वह उपाधिक हो आ, अज्ञान जनित हो किंतु है अनादि अनादि वस्तु का नाश नहीं होता ये शिष्य के मन में भाव है तो औपाधिक होने पर भी जीवन तो बना रहेगा कि तो अनादि वस्तु का नाश नहीं देखा गया शिष्य ऐसा बोलता है जो अनादि वस्तु हो जिसके उत्पत्ति न होती हो ऐसी वस्तु का नाश नहीं होता इस शिष्य ने पूछा तो ये फिर जीवत तो बना रहेगा मोक्ष के तो कोई बात बात ही नहीं रही तो आचार्य रूप से कहा कि तुमने ठीक प्रश्न किया ठीक है देखो ये जो परमात्मा असंग आत्मा में जो जीवत्व तो आया है ये भ्रांति के कारण ही है अज्ञान के कारण है अगर अज्ञान न हो तो परमात्मा कभी जीव भाव बन नहीं सकता और अज्ञान जनित जो होता है वो वास्तविक नहीं होता अज्ञान जनित पदार्थ और अज्ञान दोनों का नाश करने वाला होता है ज्ञान ज्ञान से इनकी निवृत्ति हो जाती है अज्ञान की भी निवृत्ति और अज्ञान जनित पदार्थ की भी निवृत्ति जिस दिन आत्मज्ञान होगा तो उसे जीवत्व तो जिस निमित्त से आया किस निमित्त से अज्ञान के कारण उसकी भी निवृत्ति होगी और जो वस्तु बना गया जीव उसकी भी निवृत्ति होगी यहां सिद्ध करना है अज्ञान जनित वस्तु ज्ञान अज्ञान नाश होने पर नहीं रह सकता है क्यों वस्तु ही नहीं है वो तो अज्ञान के कारण से स्फूरित होता है जीवक तो जो है आत्मा में जीवक तो रहा है अज्ञान के कारण जब ज्ञान से आत्मज्ञान से आत्मा के अज्ञान की निवृत्ति होगी तो जीवत्व की निवृत्ति अपने आप हो जाता है वस्तु तो ही नहीं वो ऐसा और अनादि जो अनादि जो अविद्या है और उसका कार्य जो जीव है ये भी अनादि है अनादि होने पर भी जब ज्ञान उत्पन्न होगा बने ब्रह्माकार वृत्ति आत्माकार वृत्ति होने पर आविद्यक अनादि होने पर भी उसका अज्ञान के सहित जीवत्व का समाप्त तो हो जाता है जैसे स्वप्न में जो कुछ भी आप देखते हैं जगने पर समाप्त तो हो जाता है आविद्यक पदार्थ जगने पर उसका अभाव हो जाता है ऐसा कहा था अब आगे कहना चाहते है शिष्य के एक प्रश्न था जीवत्व तो भले ही कल्पना से आ गया हो फिर भी अनादि काल से है अनादि वस्तु का अभाव नहीं देखा गया तो जीवत्व बना ही रहेगा तो ज्ञान के लिए प्रयत्न करना व्यर्थ है ज्ञान से की निवृत्ति नहीं कर पाएंगे जो प्रश्न है तो उसके उत्तर आगे देते हैं हैंफुटम अनादेर भी विध्वंस प्राग भाव से भीक्षित अनापीद नो निव अनादि अपि अनादि होने पर भी इदं इदमजीवत अनादिप अनादि अपि अनादि होने पर भी यद्यपि अनादि काल से जीव भाव है जीवत्व अनादि होने पर भी नो नित्यम नित्य नहीं है है तो अनादि उत्पन्न नहीं अनादि काल से है फिर भी नित्य नहीं है नो नित्यम नो माने नकार नित्यम नित्य नित्या नहीं है कैसे कहा प्राग भाव इवस्फुटम अनादि पदार्थ का भी नाश होता है यह पश्च एक दृष्टांत है प्राग प्रागभाव कोई भी कार्य होना होता है जैसे मकान बनना होता है मकान बनने से पहले उस जिससे मकान बनता है जो ईट आदि से उस ईट आदि में मकान का अभाव रहता है कार्य का अपने कारण में अभाव रहना बनने के पहले उस अभाव का नाम है प्रागभाव अभाव चार प्रकार से कहा जाता है अभाव को प्रागभाव भाव, भाव अत्यंताभाव भाव चार प्रकार से अभाव दृष्टि हमारी बनती है जो जैसे मकान बनना हो अभी मकान नहीं है तो अभाव है उसका भविष्य में बनना है मकान में तो मकान बनने से पहले मकान का अभाव होता है वो अभाव कहाँ दिखाई देता है मकान का अभाव कोई ईटे आदि में दिखाई देता है उसके जो मटेरियल है जिसे मकान बनना है उसमें दिखाई पड़ता है तो ऐसे अभाव को कहते हैं प्राग अभाव ठीक और एक प्रध्वंसा अभाव होता है मकान बन गया कुछ काल रहता फिर बाद में अभाव हो जाता है ढह जाता है तो क्या क्या दिखाई देगा उस काल में फिर अभाव दिखाई देता है मकान ढह गया फिर अभाव दिखाई देगा कार्य होने के बाद में जो अभाव दिखाई देता है उस अभाव को प्रध्वंसा अभाव कहते हैं वो अभाव का नाम है प्रध्वंसा अभाव माने अभाव देखने की चार तरीका है प्राग अभाव जिसमें आगे कार्य होगा भविष्य में कार्य होगा पहले जो अभाव दिखता है उसका वो अपने कारण में दिखेगा कपड़े का अभाव है धागा काल में अभी धागा तैयार है कपड़ा नहीं बना हुआ है तो कपड़ा तो नहीं है वहां कपड़े का अभाव दिखता है उस काल में जो धागा है कपड़े का अभाव दिखता है उस अभाव को तो प्राग अभाव बोलते हैं प्राग अभाव कपड़ा बन गया एक समय तक रहेगा वो एक साल छह महीना दो साल जैसा रहेगा कपड़ा फिर उसका नाश होगा फिर अभाव दिखाई देगा वहां उस अभाव को कहेंगे प्रध्वंसा अभाव। ये अभाव की तरीका शास्त्री अभाव ऐसे है और जो वस्तु यहां हो और वहां न हो तो वहां इसका अत्यंत अभाव होता है वो भी अभाव है यह पुस्तक यहां है यहां पुस्तक नहीं है तो वहां यह पुस्तक का अभाव है इस अभाव को कहेंगे अत्यंत अभाव शास्त्रीय ढंग में ऐसा बोलना पड़ता है माने मौजूद है वस्तु ये नहीं कि वो अभी है वस्तु जीवित है फिर भी इसकी अभाव पाया जाता है कहा जहां वो बैठा है उसे अतिरिक्त स्थान में अभाव पाया जाता है उस अभाव को कहते हैं अत्यंत अभाव शास्त्र में ऐसा बोलते हैं। जैसे आप यहां आए हैं जहां से आए हैं वहां आपका अभाव है अभी जिस कमरे को छोड़ करके आप आए हैं वो कमरे में आप नहीं तो आपका अभाव है उस अभाव को कहेंगे आपका अत्यंत अभाव और एक होता है यहां दोनों वस्तु है ये देखो ये दोनों पड़े हैं फिर भी यहाँ अभाव बुद्धि होती है अयम अयम न ये बुद्धि होती है ये जो है ना ये यह नहीं है नहीं है माने अभाव इसका अभाव दिखता है दोनों के दोनों मौजूद हैं इसको अन्य अभाव कहते हैं इदम इदम बुद्धि होती यह जो है ना यह नहीं है इसे भिन्न है ऐसी इसको कहते हैं अनुन्य अभाव तो अभाव देखने की तरीका चार तरह से हम अभाव का ज्ञान प्राप्त करते हैं किंतु ये अभाव ऐसे अभाव हैं, प्राग अभाव पैदा नहीं होता अनादिकाल से रहता है अनादिकाल से कारण में रहता है कार्य का अभाव होता है वो उसको प्राग अभाव बोलते हैं वो कब से है कब बता नहीं पाएंगे अनाधिकाल से होता है पैदा नहीं होता अभाव किंतु विनाश हो जाता है कार्यकाल में वो अभाव नाश होता है प्राग अभाव का अभाव होता है तो कार्य पैदा होता है हाँ। मिट्टी में घट बनने के पहले जो अभाव दिखता था मिट्टी में घट नहीं है ये बुद्धि होती है तो उस अभाव को कहेंगे अभाव वो घट का प्राग अभाव कितने साल से मिट्टी में था आप नहीं सनसंभव नहीं दे पाएंगे अनाधिकाल से है जो घट अभी बनना है जिस मिट्टी से यह घट बनना है वो मिट्टी में घट का जो अभाव रहा बनने के पहले तो वो अनादि काल से मानना पड़ेगा उसको तो उत्पन्न नहीं हुआ हुआ अभाव जिस काल में घट उत्पन्न होगा उस मिट्टी में उस काल में वो अभाव का अभाव हो जाता है प्राग अभाव का अभाव हो जाता है माने उसका विनाश हो जाता है ध्वंस हो जाता है उत्पन्न नहीं होता नष्ट हो जाता ऐसा भी पदार्थ है अनादि पदार्थ का भी विनाश होता है ये देखा कहा प्राग अभाव में ये कह रहे में देखा तो घबराने की बात नहीं है जीव अनादि जीवत्व तो जो है अनादि है होने पर भी उसकी निवृत्ति हो जाएगी ज्ञान से निवृत्ति होगी जीवत्व तो समाप्त हो जाएगा जैसे प्रागभाव ये कह रहे हैं अनादि अभी इदम मने जीवत्वम जो जीवत्व तो आया है भले ही माया से आया हो शिष्य ने प्रश्न किया था भले ही कैसे भी आया किंतु अनादि होने के कारण अनादि वस्तु का नाश नहीं देखा गया ऐसा शिष्य ने पूछा था उसके उत्तर देते हैं अनादि अभी इदम ये जो जीव भाव है ना जीवत्व अनादि होने पर भी न नित्य नहीं है अभाव ah, दो अभाव ऐसे है एक होता है उत्पन्न नहीं होता किंतु विनाश को प्राप्त होता है पैदा नहीं होता है, मरता है ऐसा भी पदार्थ है संसार में जो पैदा होता है मरता है ऐसे तो है ही है किंतु ऐसे भी पदार्थ पाए जाते हैं जो उत्पन्न नहीं होता किंतु मर जाता ऐसे भी पदार्थ है संसार में कौन है वो प्राग अभाव है उत्पन्न है तो मरता है कार्यकाल में नष्ट हो जाता है और एक पैदा होता है मरता नहीं है ऐसा भी पदार्थ है एक अभाव ऐसा है ध्वस एक आदमी मर गया मर गया मरा मानी ध्वंस हो गया नष्ट हो गया अब वो ध्वसा का फिर ध्वंस हो जाए वो अभाव का अभाव हो गया तो व्यक्ति जीवित हो जाना चाहिए दोबारा किन्तु होता नहीं है वो ध्वसा बना रहेगा अनंत काल तक वो व्यक्ति दोबारा वो शरीर नहीं आएगा दोबारा हो गया हो गया माने पैदा नहीं होता है मरता है एक ऐसा पदार्थ है और एक पैदा होता है किंतु मरता नहीं है ऐसा भी पदार्थ है और कोई पैदा होता है मरता है दोनों दोनों भी है उत्पत्ति विनाश धर्म लगे हुए भी है केवल विनाश धर्म वाला भी पदार्थ है केवल उत्पत्ति धर्म वाला भी पदार्थ है संसार में ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं भाव पदार्थों में तो जो उत्पन्न होगा वो विनाश होगा किंतु अभाव में ऐसे भी पाए जाते हैं माने एक पैदा नहीं होता मरता है कौन प्राग्भाव और एक पैदा होता है मरता नहीं है अभाव है वो प्रध्वंसा अभाव, ऐसा देखा गया तो यहां पर जीवत्व के बारे में उत्तर दिया जा रहा है अनादि अपि इदम माने जीवत्वम जो जीवत्व अनादि होने पर भी न नित्यम नित्य नहीं है विनाशी हो जाती है निवृत्ति हो जाती है उसके ज्ञान से कैसे प्राग भाव इवस्फुटम जैसे प्राग भाव अनादि होने पर भी नष्ट हो जाता है उसकी निवृत्ति होती है जब कार्य पैदा होता है तो उसका प्राग भाव का अभाव हो जाता है ठीक इसी प्रकार जीवत्व तो अनादि होने पर भी ज्ञान से उसकी निवृत्ति हो जाएगी ये कह रहे हैं अनादिर भी विध्वंस प्राग अनादि होने पर भी प्रागवाजश्य अनादिर भी अनादि है होने पर भी विध्वंस प्रध्वंस देखा अभाव देखा गया उसका भी विशेषेणा ईक्षित वीक्षित विशेष रूप से देखा गया है तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं तो अनादि होने पर भी इसकी निवृत्ति हो जाएगी क्या ये कहा आगे यद बुद्धिपाधि संबंधा परिकल्पित आत्मनी जीव न तथस्वेण विलक्ष संबंध स्वात्मनो बुद्धिया मिथ्या ज्ञानपुरस्स विवृत्तिर्भव ज्ञान न्रह्मात्ज्ञानम्य ज्ञान श्रुतेमत देखो जीवत्व तो जो है ना कल्पित है जीवत तो वास्तविक नहीं है वस्तु है परमात्मा किंतु हमने कल्पना कर दी जीव जैसी स्थिति है जैसे पड़ी हुई हो तो रज्जु वस्तु रज्जू है वहां किंतु तो कल्पना होती है सर्प की वैसे यहां जीवत् तो कल्पना है उपाधि के संबंध से जीवत्व तो भाषा जैसे होता है आकाश घट के संबंध से हम घटाकाश कह जाते हैं उसको नाम बदल जाते हैं आकाश का नाम घटाकाश बोलते हैं उपाधि के संबंध से भिन्न नाम प्राप्त किया वैसे यहां भी यद बुद्धि उपाधि संबंधा जो वस्तु जीवत्व यद माने जीवत्व जो जीवत्व है बुद्धि रूपी जो उपाधि है बुद्धि में प्रतिबिंब आता है तो उसको जीव कह जाते हैं बुद्धि रूपी उपाधि के संबंध से परिकल्पितम आत्मनि जीवत्व जीवत्व की कल्पना कहा आत्मा में जैसे रसी में अज्ञान के कारण कल्पना किसकी सर्प की वैसे यहां पर बुद्धि रूपी उपाधि के कारण आत्मा में जीवत्व की कल्पना जैसे आकाश में घटाकाश की कल्पना किस उपाधि के कारण घट उपाधि के कारण घट बनने के पहले आकाश तो था ही था आकाश था आकाश बोलते थे घट बनाया तो उसको घटाकाश करने लग गए आपको तो घट के कारण जैसे आकाश की में कल्पना हो गई किसकी घट आकाश की वैसे यहां बुद्धि रूपी उपाधि के संबंध से उस सच्चिदानंद गण आत्मा को क्या बोलने लगे जीव ये जीवत्व तो कल्पित है आत्मा में कल्पित है ये कह रहे हैं यद बुद्धि उपाधि संबंधात जो जीवत्व है ना जो जीव है जीवत्व है बुद्धि रूपी उपाधि के संबंध से परिकल्पितम आत्मी यद जो तो कल्पित तो हो गया है कौन आत्मा में जीवत्व अधिष्ठान आत्मा है कल्पित तो हो गया जीव करके आप प्रयोग करने लग गए जैसे वहां महाकाश अधिष्ठान होता है और भक्त रूपी उपाधि के कारण आप प्रयोग करते हैं क्या घटाकाश आकाश को ही आपने विशेष स्थिति में घटाकाश कहा है आकाश है वो किंतु उपाधि के कारण घटाकाश बोलते हैं आप ठीक इसी प्रकार सच्चानंद धन आत्मा में बुद्धि के साथ संबंध होने के कारण आकाश का घट के साथ संबंध घटाकाश होता है वैसे यहाँ भी उस सच्चिदानंद आत्मा में कल्पित है जीवत्व अधिष्ठान आत्मा है जीवत्व कल्पित है कहा न तत्तु स्वरूपेण विलक्षणम कहते वो जो जीवत्व है जो आत्मा में कल्पित है वो तत्व अन्यू विलक्षण तो स्वरूप न उस आत्मा से भिन्न नहीं होता है आत्मा के स्वरूप से विलक्षण ये हो नहीं सकता जैसे महाकाश है उससे उसके स्वरूप से विलक्षण घटाकाश हो नहीं सकता है वही स्वरूप है वो तो उपाधि के कारण से भिन्न नाम हो गया भिन्न कार्य करने वाला हो गया अब जो तो महाकाश में जो शक्ति होगी घटाकाश में वो शक्ति उस काल में नहीं होगी उपाधि तोड़ने के बाद तो महाकाश है उपाधि काल में जितने बाहर अनाज रख सकते हैं खाली में तो घट के भीतर के खाली में उतना नहीं आएगा उपाधि जैसी है उसके शक्ति के आधार पर ही वो काम करने वाला होता है उपहीित ऐसा तो तत् अन्यत्र स्वरूप विलक्षणम न कहा उस परमात्मा से भिन्न स्वरूप विलक्षण हो नहीं सकता है परमात्मा ही है एक विशेष स्थिति में इसको जीव कहा जा रहा है उपाधि के कारण से उपाधि के कारण तो उपाधि छोटी होने से उसमें भी शक्ति छोटी हो जाती है जीव में जैसे घटाकाश में जितने बाहर के आकाश में वस्तु रख सकते हैं उतने वस्तु रखने पाएंगे किंतु घट को तोड़ दो तो फिर वो आकाश रूपी है वो ऐसा है ये कहते आगे संबंध स्वात्मा बुद्धिया मिथ्या ज्ञान पुरस्कार देखो आत्मा का बुद्धि के साथ जो संबंध होता है तब उसमें जीवत्व की कल्पना होती है यही है ना जो सच्चिदारण आत्मा है उसके बुद्धि के साथ जो संबंध होगा तादात में होगा संबंध बनेगा जैसे आकाश का घट के साथ संबंध होने पर घटाकाश दिखने लगता है वैसे ही यहां भी तो होने के पहले दृष्टि देखते हैं तो सच्चिदारायण आत्मा है वो उस आत्मा का बुद्धि के साथ जो संबंध होगा होने पर जो जीवत्व तो भाषणा है वो तो कैसा है वो संबंध पहले कैसा है कहते तो अज्ञान के कारण संबंध है मिथ्या ज्ञान पुरो सम्बंध अगर ज्ञान होता संबंध नहीं होता क्यों आत्मा असंग है असंग आत्मा का कहा संबंध होना वो संबंध की भी कल्पना हुई है आत्मा के बुद्धि के साथ जो संबंध होने पर जीवत्व तो भासना है वो संबंध भी कल्पित है ये कहते हैं संबंध स्वात्मरो हाँ संबंध कहा बुद्धिया बुद्धि के साथ आत्मा का जो संबंध है जिस सं... जिस बुद्धि के साथ आत्मा का संबंध होने पर जीवत्व तो भाषण है वो संबंध कैसा है मिथ्या ज्ञान पुरस् वो भी अज्ञान कल्पित है वो संबंध वास्तविक संबंध नहीं है वहां बिनिवृत्तिर भवे तस्व संबंध की निवृत्ति हो जाती है क्यों तो कल्पित है उस तस् मान संबंध से विनिवृत्तिर भवे विशेष निवृत्ति हो जाती है आत्मा का जो बुद्धि के साथ संबंध होकर के जो जीवत्व भाषा है उसकी निवृत्ति हो सकती है विशेष रूप से निवृत्ति हो सकती है किससे सम्यक ज्ञाने न, न अन्य एक ही औषध वहां है उसकी निवृत्ति करनी है उस सम्बन्ध का जीवत्व का तो क्या सम्यक ज्ञान चाहिए जैसे रज्जू का सम्यक ज्ञान होगा ये रशि है तो सर्प बुद्धि भी चली जाएगी सर्प भी चला जाएगा विषय का भी निवृत्ति होगी ज्ञान अज्ञान की भी निवृत्ति होगी दोनों होता है उसी प्रकार यहाँ भी सम्यक ज्ञान आत्मा का जो जैसा स्वरूप है वेदांत वाक्यों के द्वारा उस आत्मा के स्वरूप का निश्चय जब होगा सच्चिदान घन रूप से जब पाए जाए तो उस काल में क्या होगा सम्यक ज्ञान से वो जो मिथ्या ज्ञान पुरस्तर संबंध बुद्धि के साथ आत्मा का है उसकी निवृत्ति विशेष रूप से निवृत्ति विनिवृत्ति शब्द दिया विशेष निवृत्ति विनिवृत्ति ही ना अन्य अन्य प्रकार से नहीं होगा आप जब करने लगे तब करने लगे वो संबंध की निवृत्ति नहीं होगी उसका तो ये ही है माने कल्पित पदार्थ और अज्ञान दोनों को हटाना हो तो अधिष्ठान का ज्ञान चाहिए सम्यक ज्ञान चाहिए अधिष्ठान का राज्य में सर्व सर्व बुद्धि हो गई वहां अज्ञान कारण बना हुआ है सर्प कार्य बना हुआ है अज्ञान के कारण सर्प रहा है भाषराशी तो उसके लिए कोई होमादि करके सर्प भागने वाला नहीं जब करके तब करके सर्प भागने वाला नहीं उसके लिए क्या चाहिए रज्जु का ज्ञान चाहिए ये रशि है ये ज्ञान हो जाए तो सर्प बुद्धि भी गई अज्ञान भी चला गया तो सम्यक ज्ञान एक औसत है ब्रह्मात्मिकत्व विज्ञानम सम्यक ज्ञानम श्रुते कहते हैं वो जो जीवत्व को हटाने के लिए अथवा आत्मा के बुद्धि के साथ जो संबंध है कल्पित संबंध है उसको हटाने के लिए क्या औसत बताया सम्यक ज्ञान वो समय ज्ञान क्या चीज है एक प्रश्न उठेगा अच्छा ज्ञान सुंदर ज्ञान तो क्या ज्ञान कौन है वो कहते हैं ब्रह्मात्मिकत्व विज्ञानम सम्यक ज्ञानम श्रुतेर मतम श्रुति का यही मत है सिद्धांत है शास्त्र का सिद्धांत यही है कि ब्रह्म और आत्मा का एकत्व विज्ञान जीवात्मा परमात्मा की एकत्व विज्ञान ही यही सम्यक ज्ञान कहा है शास्त्रों को यही सम्यक ज्ञानम श्रुतेर मतम श्रुति के सिद्ध जो श्रुति के मतव तो यही है जीवात्मा परमात्मा की जो ऐक्य ज्ञान यही सम्यक ज्ञान है सम्यक ज्ञान शब्द का अर्थ वही है ऐसा कहा यह ज्ञान जब होगा अहम ब्रह्माष्टमी में पहुंच जाएगा तो बुद्धि के साथ में तादात्म आदि समाप्त हो जाएगा तो जीवत्व समाप्त हो गया उसका स्वरूप खोया नहीं जो मान्यता खो गई जो जीव हूं करके मान्यता थी वो खो जाती है स्वरूप नहीं खोता स्वरूप तो वही है घटाकाश महाकाश होते समय में घटाकाश थोड़ी खोएगा घटाकाश बुद्धि समाप्त हो जाएगी घटाकाश नहीं खोता वैसे यहां भी एक जीव खोएगा नहीं मरेगा नहीं हाँ मान्यता बदल जाएगी इतनी ऐसी स्थिति अगर इसने मरना हो तो कोई साधन करेगा तो साधना कर तू तो मर जाएगा कौन करेगा इसी साधना को जीवत तो समाप्त इस तरह के है स्वरूप का नाश नहीं होता मान्यता समाप्त तो हो जाती है वो तो संबंध माने जड़ पदार्थों के साथ में आत्मा का संबंध अल्पित संबंध हो गया भ्रांति से होने से अपने को एक जड़ मान के बैठा हुआ था उसकी निवृत्ति हो जाती है स्वरूप का अभाव नहीं होता यह स्थिति है ऐसा आगे तदा तथो विवेक कर्तव्य प्रत्यत्म सदत्मा विवेक थो विवेक कर्तव्य प्रत्यकात्मा सदात्मनो पूर्व से संबंधित है ये पूर्व में कहा था सम्यक ज्ञान के द्वारा ही उस भ्रम की निवृत्ति होगी जीवत्व की निवृत्ति होगी क्यों ब्रह्मा और आत्मा की जो एकत्व तो विज्ञान है उसी को सम्यक ज्ञान श्रुति ने कहा वेद में सम्यक ज्ञान का अर्थ वही होता है जीवात्मा परमात्मा की जो ऐक्य ज्ञान उसी को सम्यक ज्ञान कहा यहाँ तत् आया तो तत्माने सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञान कैसे होगा एक प्रश्न आप जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य ज्ञान कैसे हो तद माने वो सम्यक ज्ञानम सम्यक ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होगी और अज्ञान कल्पित पदार्थों की भी निवृत्ति होगी देखा रज्जु आदि में देखा रज्जु में सर्पभाषा था अज्ञान के कारण वहां सम्यक ज्ञान होना माने रज्जु तत्वों का ज्ञान होना ये रज्जु है ज्ञान हो गया तो न अब वहां पर अज्ञान रज्जु संबंधी अज्ञान रहेगा ना उस अज्ञान जनित स्तर पर रहेगा दोनों की निवृत्ति हो जाती है ठीक यहाँ भी ऐसे सम्यक ज्ञान का अर्थ कहते हैं जीवात्मा परमात्मा की ऐक्य ज्ञान वो कैसे होगा तुम्हारे समय ज्ञानम तथ ये सूत्र में ये श्लोक में जो तत्पद है ना तत्कार समय ज्ञान वो समय ज्ञान कैसे हो करते हैं आत्मा अनात्मनो सम्यक विवेक सिद्ध थी तथ तत्ति सम्यक ज्ञानम सिद्ध सम्यक ज्ञान की सिद्धि तभी होगी आत्मा और अनात्मा आत्मा अनात्माठी का दो वचन आत्मा और अनात्मा का सम्यक विवेक नैव तत्व थी माने सम्यक ज्ञान सिद्ध सम्यक ज्ञान तभी उदय होगा आत्मा और अनात्मा का ठीक ठीक पहचान होना चाहिए तब सम्यक ज्ञान पैदा होगा आत्मा क्या है अनात्मा क्या है इसका ठीक ठीक पहचान होना होगा एक आते कहना आत्मा अनात्मो आत्मा और अनात्मा दोनों का सम्यक विवेक ठीक ठीक विचार विवेक के द्वारा ही तत्वती मैंने सम्यक ज्ञान सिद्ध थी समय ज्ञान की सिद्धि तब होगी पहले आत्मा अनात्मा विचार खूब करना पड़ेगा कितने अंश यहाँ अनात्मा है कौन आत्मा है तो दोनों का ठीक ठीक पहचान होगा तब वो सम्यक ज्ञान उदय होगा मैंने सम्यक ज्ञान का कारण किसको बताया आत्मा अनात्मा का विचार विवेक आत्मा अनात्मा का विचार करेंगे कितना अंश अनात्मा है कितना आत्मा है जब छानबीन होगा तब समय ज्ञान पैदा होगा ये कहा तम्य ज्ञान आत्मा अनात्मा समय विवेके नहीं वे सिद्ध आत्मा और अनात्मा की जो सम्यक विवेक है ऐसा हो माने पहचान हो ये आत्मा है या अनात्मा ऐसा पहचान आपको हो गया हो तभी वो सम्यक ज्ञान की सिद्धि होगी नहीं तो तब तक नहीं होगी इसलिए क्या करना होगा आपके लिए उपाय क्या है सम्यक ज्ञान का कारण क्या हो गया आत्मा अनात्मा का विवेक इसलिए ततः विवेक कर्तव्य कर प्रत्येगात्मा सदात्मा इसलिए बुद्धिमान को ये करना चाहिए विवेक कर्तव्य विवेक ज्ञान ज्ञानार्जन करना चाहिए विवेक पैदा करना चाहिए कौन सा विवेक प्रत्येगात्मा असद आत्मा दो ये आत्मा और अनात्मा प्रत्येगात्मा माने आत्मा और असदात्मा माने अनात्मा ये दोनों का विवेक पैदा होना चाहिए आत्मा अनात्मा विवेक पहले होना चाहिए आत्मा क्या है अनात्मा क्या है विवेक करना यह कहा प्रत्येगात्मा असद आत्मा दो आत्मा है एक प्रत्येगात्मा एक और असदात्मा असदात्मा शरीर आदि अनात्मा आत्मा अनात्मा का विवेक ही करना चाहिए आत्मा अनात्मा का पहचान होगा तो इससे क्या होगा सम्यक ज्ञान पैदा होगा जीवात्मा के आय ज्ञान पैदा होगा वो ज्ञान पैदा होने पर क्या होगा अज्ञान और अज्ञान जनित तत्व के निवृत्ति हो जाएगी ये फल होगा इसलिए शुरू में साधन बनता है आत्मानात्मा विचार यही करना होगा विवेक करना होगा ये कहा है आगे कहते हैं ऐसा है आगे जा करके ये आत्मा जो है ना स्पष्ट हो जाता है जब ये शरीर आदि में चिपटा हुआ तो आत्मा ज्ञान नहीं हो रहा है स्पष्ट नहीं अभी बोलते हैं चलते हैं किंतु स्पष्ट आत्मा दिखता नहीं शरीर साधन किन्तु कुछ विचार करते करते जाएंगे तो आगे स्पष्ट होगा इसके लिए एक दृष्टांत देते हैं जैसे गंदा पानी है बाल्टी में रख देंगे दो घंटा चार घंटा पांच घंटे तक रख देंगे वो कीचड़ नीचे बैठ जाएगा तो जल स्वच्छ हो जाता है पहले स्वच्छता नहीं था तो वैसे यहां दोष है दोष आएगा जिस समय में आत्म स्वच्छ प्रकट हो जाएगा ये बताना चाहते हैं जल पंकब फुट यहाँ दोसा भाव फुटस्फुट प्रभ जलंपंकदा जलम स्फुट था भाती तथा तो आत्मा पी दोषा भावे स्पुट प्रभा जल है किंतु पीने योग्य नहीं ऐसा जल है पंकव अत्यंतम अत्यंत कीचड़ से युक्त जल है उस काल में जल और कीचड़ को अलग करना आपकी पश की बात नहीं वो पीने योग्य काम भी नहीं आएगा जल बुद्धि भी मुश्किल से हो रही अत्यंत कीचड़ युक्त इसलिए अत्यंत शब्द अलग पंकवान है कीचड़वान जल है जल तो है किंतु वह पष्ट नहीं होता जल स्पष्ट जल नहीं हो जल बुद्धि नहीं होती किंतु किन्तु पंखा पाए जलम स्फुटम वो कीचड़ जब बैठ जाएगा नीचे उस काल में पष्ट जल हो जाएगा पीने युग्य काम आएगा वही जल वैसे यहां भी आत्मा अभी घुला मिला अवस्था में है वो जो कीचड़ युक्त जल के समान है देहादि विशिष्ट होकर के अहम कर रहा है अकेले में अहम नहीं हो रहा है ये दोषयुक्त अवस्था है इसकी तो जैसे कीचड़ युक्त जल है तो वो कीचड़ के बैठने के बाद में स्पष्ट जल हो जाता है वहाँ काम के युक्त जल आपके सामने हो जाता है ठीक इसी प्रकार यथा जल स्पष्ट हो जाता है वहाँ यथाभा जल प्रकाशित होता है ठीक इस तथा आत्मा भी दोष दोषा भावेश प्रभाव। जैसे कीचड़ युक्त जल भी जल रूप से बाद दिखाई देता है वहां पर कीचड़ के अभाव काल में वैसे आत्मा भी वैसे ही स्पष्ट होगा जैसा वो जल स्पष्ट हो गया आपको तब दोष के अभाव काल में अभी दोषयुक्त अवस्था है इस हड्डी मांस समय जुड़ करके ये दोष हैं दोष से युक्त होकर के मैं कर रहा है जिस दिन विचार करते चलेंगे आत्मा ना आत्मा का विचार करेंगे अरे ये आत्मा नहीं है ऐसा करे इसको त्याग देंगे विचार से इसको तो आत्मा पष्ट हो जाएगा अभी दोषयुक्त अवस्था है दोष के अभाव हो जाने पर मान शरीर से जब आत्मा को पृथक कर पाएंगे विचार के द्वारा आप उस काल में आत्मापष्ट होगा आपके लिए कहा जैसे कीचड़ युक्त जल कीचड़ के बैठने पर स्पष्ट हो जाता है ठीक इसी प्रकार दोषयुक्त आत्मा भी तो दोषयुक्त अवस्था में है शरीर के साथ तादाद करके हूं हूं करता है जब आत्मात्मा विचार बिचारी इसका अवसर है यहाँ जैसे कीचड़ बैठाने के लिए बाल्टी में रखना पड़े कुछ यहाँ पर बिचारी काम करेगा अहर निशम किम परिचितनीयम संसार मिथ्यत्व शिवात्म तत्व प्रश्नोत्तरी में कहा शंकराचार्य ने को दिन रात चौबीस घंटा क्या चिंतन करना चाहिए आहार निष्ठ माने और रात्र दिन रात दो ही चिंतन संसार में मिथ्या चिंतन और आत्मा में शिव स्वरूप का चिंतन यही चिंतन करना चाहिए खत्म नहीं हो वना जब तक खत्म नहीं हो विचार करते करते आत्मज्ञान होगा तो वासना सब जल जायेंगे कर्म तो भोग तो का तो प्रारब्ध कर्म तो भोग से कटेगा का ठीक है बाकी संचित कर्म जो वासना रूप में है आत्मज्ञान से सब नष्ट हो जाएगा जब आत्मज्ञान हो जाए आपका ऐसा दिया अग्नि की तो चिनगारी तो सारी लकड़ी समाप्त हो जाती है प्रारंभ तो भोग से नाश होना ये तो कितना है ये दो चार साल के मेहमान है ये तो खत्म हो जाना अपने अब इसके लिए क्या चिंता है उसके लिए सुवेच्छा को जगाना पड़ेगा आपको शुभ कर्म के द्वारा सुवेच्छा जगानी पड़ेगी सुवेच्छा जगे तो फिर वो विचार करने की इच्छा हो जाएगी सदोगुण को बढ़ाना पड़ेगा रहन सहन खान पान इस ढंग से बढ़ा पड़ा पढ़ा के सदगुण बढ़ाना पड़ेगा सतुगुण काल में भजन करने की इच्छा होती है अच्छी अच्छी संकल्प अच्छे अच्छे आते हैं आपके मन में एक दिन की दिनचर्या आप सुबह से शाम तक लिखेंगे तो प्रात काल के कुछ और होगा मध्यान्ह का कुछ और होगा सायकाल का कुछ और होगा आपके मन है आप वही व्यक्ति हैं कभी शुभे जलती है कभी किसी घर में आग लग जाए ये भी यही होता है यही जलता है भी। भीतर होता है माने जैसे जैसे गुण का हमारे ऊपर दबाव पड़ता है वैसे वेस वैसे मन हमारा उसी ढंग से चलता है तो शतुगुण को ज्यादा से ज्यादा बैठाने का प्रयास करना पड़ेगा तभी चलेगा रजोगुण तमोगुण को दबाना है शतुगुण को ज्यादा रहने का अभ्यास करना होगा उसके द्वारा शुभे आएगी कुछ अच्छा कर्म करने लग जाएंगे करते करते करते फिर इस तरफ के आत्मा रात में विचार होने लग जाएगा उस काल में आदि का मन कभी ऐसा आगे बैठा हुआ लगता है कभी वैराग्य में जाता है दो चार मिनट फिर बाद में फिर, फिर प्रवृत्ति में जाता है यह स्थिति है देखा है तो सदुगुण के सहारा में जीना होगा तभी ये सब काम बनेगा जलम पंक अत्यंतम जैसे जल है एक कीचड़ से युक्त जल है उसका काम जल नहीं है और जल स्पष्ट रूप से भासता भी नहीं है ऐसा जल पंका पाये जलम स्फुटम यथा भाती कीचड़ के हट जाने पर माने दब जाने पर नीचे हो जाने पर जैसे जल स्पष्ट रूप से भाषित होता है पीने का काम आता है माधुर्य रहता है पहले किसी काम का नहीं था जैसा होता है वैसे यहाँ भी तथा आत्मा भी दो साव स्फुटक दोसे है दो के खुले शरीराद, मिले हुए हैं ये इसके विचार के द्वारा जब अलग करेंगे आप शरीरादि को अपने से अलग करेंगे आत्मा आत्मापष्ट हो जाएगा जैसे वहाँ जल पष्ट होता है वैसे आत्मा कष्ट होगा ये कहा आगे असन्निवृत्त हो तो सदात्मना स्फुटम प्रतीत भवेद प्रती चह ततो सदा साध्व आदिवस्तुन असन्वृत तो सदात्मनाफुटं प्रतीरेत भेत् प्रतीचरा सदात्मना असत निवृत्त हो आत्मा की स्पष्टीकरण कब होगा आत्मा स्पष्ट को होगा असत की निवृत्ति होने पर देहादी में असत बुद्धि पैदा हो जाए और अपने को वहां से अलग कर दिया जाए जिस काल में अपने को अलग कर पाएगा साधक छानबीन करके आत्मा आत्मा विवेक विचार करते करते अनात्मा से अपने को अलग कर दिया या अनात्मा है असत है ऐसी बुद्धि में पहुंच जाए तो असत की निवृत्ति होगी गई ये देहादी सब असत पदार्थों में है निवृत्ति माने इसको जहर खिला के निवृति करने से काम नहीं चलेगा का। दूसरा हो सकता जितना मिला हुआ इसे भी घर और गुजरा मिल जाए कोई पता नहीं है अभी तो दो आते हैं कहीं हाथ टूटा हुआ पैदा हो जाए आगे कोई पता नहीं है विचार से निवृत्ति करना होगा जहर खिला करके आत्महत्या करके कोई फायदा कोई फायदा नहीं हो सकता है जितना मिला हुआ इसे भी और बेकार मिल जाए अगली बात तो विचार से जीना होगा विचार से अलग करना होगा बुद्धि है मानव शरीर में एक विशेष है बुद्धि उसका प्रयोग खूब करना होगा सत्य पदार्थ कौन है असत पदार्थ कौन है विचार करते करते करते और विचार के लिए कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं यही पर्याप्त है कि जो साढ़े हाथ में विचार करते करते तो असत निवृत्त तो तू माने किंतु असत की निवृत्ति हो जाने पर माने आत्मबुद्धि चली गई कहां शरीर आदि में ये असत की निवृत्ति हो गई मैं ये मनुष्य हूं सन्यासी हूं ये भी असत में वृत्ति है आपकी ये भी ना आत्मा कोई सन्यासी थोड़ी होता है ये गुलाब गुलाब कुंजों को सन्यासी करके बोल दिया है ऐसे ही है वास्तव में जो अकेला आत्मा ना सन्यासी है ना कुछ है कुछ नहीं हो असत निवृत्त हो तो असत की निवृत्ति होने पर तो सदात मनाश, फिर सदरूप से आत्मा प्रतीत होने लग जाएगा आपको अभी तो मरने वाला हूं करके अपने को बोलता है असत के साथ में चिपटा हुआ है असत शरीर उसके साथ में चिपटने के कारण उसकी मृत्यु को अपनी मृत्यु समझ रहा है सड़ने वाला वो है मैं सड़ जाऊंगा मानता है ऐसी मान्यता बनी हुई है किंतु मैं नह, नाहम देह नमे देह इस भाव में पहुंच जाए भीतर से ऐसा हो जाए मैं शरीर नहीं मेरा शरीर नहीं ऐसे भाव में हो जाए तो असत्य की निवृत्ति हो गई विचार के द्वारा वहां पहुंचने पर तो सदात मनास्फुटम उस काल में आत्मा कोई मनुष्य स्त्री पुरुष भाव में स्पष्ट नहीं होगा किस में हो सद रूप में होगा सदरूप में स्पष्ट होगा सदात मनास्फुटम सदरूप से स्पष्ट होता है ये तस्व प्रती भव्य प्रतीचर प्रती ये जो जीवात्मा है ना पहले जीव हूं करके अपना जो अता पता देता है जीव माने मनुष्य मनुष्य भाव से अपने को अता पता देने वाला व्यक्ति जो है वो असत के साथ में चिपटने के कारण ऐसी स्थिति थी वही व्यक्ति आगे जब असत की निवृत्ति हो जाती तो सद्रुप से पाया जाता, जाता है परमात्मा रूप से पाया जाता है कहा येत प्रती हाँ भव्य प्रतीचा येत प्रतीचा भव्य ये प्रतीति प्रती ये जो प्रत्येगात्मा है जब तक असत के साथ में घुला मिला है तब तो मनुष्य भाव में पाया जा रहा है ये आत्मा जब असत की निवृत्ति होगी जब तो साधना करते करते विचार करते करते इस स्थिति में पहुंचेगा न हम देह न देह में ये पहुंचेगा तो क्या हो परमात्मा रूप में पाया जाता है ये, जो एक मनुष्य रूप में पाया जा रहा है जो वही परमात्मा रूप है असत के साथ निवृत्ति होने पर एक तस्य प्रतीच ये जो प्रतीच है प्रत्येगात्मा है इसका प्रतीति कैसा होगा असत निवृत्त हो तो सदात्मना प्रतीति यतस्य भवेत इसकी प्रतीति आत्मरूप से परमात्मा रूप से होगी आगे प्रतीति इसकी अभी जो गिड़गिड़ा रहा है मैं एक अंग ऐसा मानता है मैं पुरुष हूँ स्त्री हूँ मानने वाला जो तत्व है ये क्यों ऐसा मान्यता वो जो स्त्री पुरुष शरीर है उसमें तादाद में अभी इसकी अभी असत के साथ में एकता है इसलिए उसकी मान्यता बन गई मैं स्त्री हूँ पुरुष हूं बालक हूँ जवानी हूँ ऐसे मान्यता बनी हुई है वही तत्व विचार के द्वारा असत से जब निवृत्ति हो जाए अलग होने पर अपने को किस रूप में पाता है परमात्मा रूप में पाता है ये कहते हैं असत निवृत्त हो तो सदाश मनास पुटम सदरूप से ये तस्चा प्रतीति भवे इस प्रत्येगात्मा की प्रतीति उस रूप से होती है उसका सदात्मा रूप से प्रतीति होती अभी जो मनुष्य रूप से प्रतीति कर रहा अनुभूति कर रहा है वही कि मनुष्य को छोड़कर के अपने को अलग सत्ता में जाए तो परमात्मा रूप से प्रतीति होगी इसकी तब तो ना हम मनुष्य नचदे व यक्ष ऐसे भाव बोलने लग जाएगा अभी तो असत के साथ में तादाद में हो रखा है इसलिए जो असत पदार्थ है उसी को मैं करके माना हुआ है अज्ञान के कारण इसके लिए विचार चाहिए विचार करना होगा कहा तो इसलिए क्या करना अब असत की प्रतीति असत की निवृत्ति होने पर परमात्मा रूप में पाया जाता है ये जो तत्व तो अभी मनुष्यादि भाव में मानने वाला तत्व तो ऐसा होता है इसलिए अब क्या करना कहते हैं तत्व निराशा करनीय एवं असद असद, असद, असद आत्मन साधु अहम आदि वस्तु न इसलिए करना क्या चाहिए कहते तस्मा असद आत्मन अहम आदि वस्तु नत्ो साधु करनीय इसलिए क्या होगा जो असत रूप है जो अहम आदि वस्तु अहंकार से लेकर के देह तक जितने भी हैं ये असत वस्तु हैं, इसमें क्या करना होगा हाँ साधु निराशा करणीय ठीक ठीक इसका निराश करना त्यागना चाहिए इनको इनमें अहम बुद्धि का त्याग दे जाना चाहिए इनमें अहम बुद्धि होने के कारण से इतनी परेशानी झेल रहा है अगर इसमें अहम बुद्धि हट जाए तो कैसा होगा परमात्मा रूप से होगा ये इसलिए इनमें जहां जहां अहम हो रहा है इसको त्यागना चाहिए इसी का अभ्यास करना चाहिए जहां जहां आपके अहम हो इनको त्यागना चाहिए ये कहा इस तरह से विज्ञान व कोष के बारे में कुछ वर्णन किया आगे कहते हैं अतो अतो नायम अतो नायम अयरा सैद् विज्ञान शब्दभा वििवाज्ज्ज्वाच्च पिछिन्न दृश्यचारीो निष्यते अतो नय पर विज्ञानय शिकारिज्ज्च पिछि दृश्यचारि अतो निष्यते कारण से अये परात्मा न परात्मा से अवय या विज्ञानमय कोष जो बुद्धि है बुद्धि वृत्ति है कर्तापना है ये मिला हुआ तत्व को विज्ञानमय कोष कहते हैं ये इसी कारण से विचार हुआ अस्पात कारणात अयम विज्ञानमय कोश है परात्मा न परमात्मा नहीं है ये क्यों पर न स परमात्मा नहीं हो सकता ये विज्ञानमय कोश क्यों विज्ञानमय शब्द अयम जो विज्ञानमय शब्द को से कहा जाता है जिसको आत्मा परमात्मा नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता तो हेतु है देते हैं विकारित्वाद परमात्मा अविकारी तत्व है और यह विज्ञान में एक विकारी है विरोधी है विकृति होती है इसमें बदलता रहता है तो यह आत्मा नहीं ने एक हेतु दिया विकारित्वाद परमात्मा अविकारी होता है और ये विकारी है इसलिए यह परमात्मा नहीं हो सकता यहां भी आत्मबुद्धि त्याग दे जो आत्मबुद्धि आपकी होती है उसको त्याग विकारित्वाद और दूसरी बात है जड़वाद दूसरा हेतु दिया ये जड़ है विज्ञानमय कोष और आत्मा चेतन है इसलिए आत्मा नहीं हो सकता दूसरा हेतु दिया विज्ञान वय कोष भी आत्मा नहीं दो हेतु दिए उसके क्या एक विकारित्व हेतु और एक जड़त्व हेतु ये जड़ है और आत्मा चेतन है तीसरा हेतु देते हैं परिछिन्नत्व हेतु यह परिचिन्न है देखो विज्ञानमय कोष कहाँ है पता है माने पांच ज्ञान इंद्रिया पांच गोलको में बैठे हैं छोटे छोटे स्थान में बैठे हुए हैं यही तो है और बुद्धि हृदय के भीतर छोटे स्थान में है यही है ना परिचिन्न जगह में है ये व्यापक नहीं है आत्मा विभू होता है ये परिचिन है तो परिचिन्न कहा आत्मा होगा आत्मा को विभू माना हुआ है आत्मा विभू होता है और ये परिचिन्न है इस देश में है उस देश में नहीं है परिचिन हेतु तो ये तीन हेतु दिया हाँ विकारित्व हेतु जड़त्व हेतु परिचिन हेतु विज्ञान वोष में ये हेतु है आत्मा में नहीं है इसलिए आत्मा नहीं हो सकता आत्मा विभू है और यह परिछिन्न आत्मा चेतन है जड़ और आत्मा अधिकारी है और ये विकारी इसलिए ये आत्मा नहीं हो सकता ऐसा विचार करना होगा आपको और भी है दृश्यत्वात् दृश्य कोटि में है इंद्रियों को देखा जाता है बुद्धि को भी देखा जाता है आत्मा द्रष्टा है और ये दृश्य में आता है इसलिए आत्मा नहीं है चौथा हितु दिया दृश्य में आता है देखा जाता है बुद्धि ठीक है कि नहीं देखा जाता है देखने वाला यही है इंद्रियां ठीक है कि नहीं देखा जाता है तो ये दृश्य होने के कारण आत्मा तो दृष्टा होता है और ये दृश्य कोटि में इसलिए आत्मा नहीं है इसमें आत्मा बुद्धि त्याग देना दृश्यत्वाद और पांचवा ये होते हैं तो विचारित्व कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं जागृत स्वप्न में यह है सुसुप्ति में नहीं है कहा विज्ञानमय कोष वहां वे विचारी है कभी होना कभी न होना यहां होता है वहां नहीं होता है उसको व्यविचारी बोलते हैं जागृत में है विज्ञान वोष काम कर रहा बुद्धि काम कर रही इंद्रिय काम कर रहे हैं किन्तु सुसुप्ति अवस्था में ये कोष नहीं है बेविचारी है आत्मा तीनों कालों में रहता है जागृत स्वप्न सुसुप्ध में अहम का अभाव नहीं होता जिसके इसका अभाव हो जाता है वहां कभी होता है कभी नहीं होता है कहीं होता है कहीं नहीं होता है उसको बेविचारी बोलते हैं जागृत स्वप्न में विज्ञान में कोष है काम कर रहा है किंतु माने यहाँ तो वास्तविक है वहां कल्पित है स्वप्न में कल्पित है इंद्रिया यहाँ पे वास्तविक है व्यावहारिक है वहां कल्पित है सुसुप्धि में कुछ भी नहीं ये विचार यही है यहाँ है वहां नहीं है उसको बेविचारी बोलते हैं कहीं हो कहीं ना हो उसको बेविचारी बोलते हैं और आत्मा तीनों अवस्थाओं में होता है जागृत में भी है स्वप्न में है सुश्री में भी है आत्मा का अभाव होता नहीं है इसलिए यह आत्मा नहीं हो सकती इस तरह का विचार करें विज्ञान वोष से आत्मबुद्धि को हटाने के लिए ये विचार करें ये दृश्यत्व दी इसलिए ना अनित्यो नित्य ईष्य जो अनित्य पदार्थ है उसको नित्य नहीं माना जा सकता है या अनित्य कोटि में है कौन विज्ञान में कोर्स वो को नित्य नहीं हो सकता आत्मा नित्य है और ये अनित्य है इसकी सत्ता कभी है कभी नहीं है जागृत स्वप्न में तो है इसकी सत्ता सुसुक्ति में है ही नहीं आत्मा की सत्ता जागृत में भी है स्वप्न में भी है सुसुक्ति में भी है जन सामान्य भी आत्मा की सत्ता को तीनों स्थानों में ला करके घुमाता है बोल तो कोई व्यक्ति बोलता है कल मैंने ऐसा काम किया वहां से शुरू होता है कल के दिन में ऐसा काम किया किसने किया मैंने किया उसके बाद बोलता है मैं खा पी करके सो गया कौन सो गया मैं सो गया जो मैंने काम किया था वही मैं सो गया वो मैं सोपना में भी जाता है जागृत कल का जागृत वाला मैं रात में सोपने में भाजता हुआ मई सोया बोलता है ठीक है बाद में ऐसे स्थान में मई पहुंचा कुछ अतापता नहीं रहा ऐसा बोलता है मैंने सुश्रुप्ति में भी वो मई पहुंचता है जो मई कल काम करता था और जो मैं कल रात में सोया था मैं सोया बोलता है यह नहीं कि जागृत वाला मैं अलग स्वप्न वाला मैं अलग होता नहीं है और वही मैं को अब सुसुप्ती में पहुंचाता है मैं ऐसे गाढ़ निद्रा में पहुंचा कुछ अता पता नहीं लगा वही मैं है वही मैं अभी जगा हुआ हूं कहता फिर अभी, -अभी जागृत में उसी को लाता है कल के जागृत से घुमा करके उस मई को स्वप्न में सुसुप्ति में पहुंचा करके फिर जागृत में ला करके बोलता वही मई हूं दूसरे नहीं कल को जो काम करने वाला व्यक्ति मैंने आपके यहाँ काम किया खाया पिया सोया कौन सोया मैं सोया और ऐसे गाढ़ निद्रा में मई पहुंचा अभी वही मैं हूँ बोलता है इस मैं की अनुवृत्ति होती है तीनों अवस्थाओं वो आत्मा होता है इसका अभाव नहीं होता बाकी सारे विषयों को उथल पुथल हो जाता है ये बेबिचारी है सर जागृत वाली वस्तु तो जितने भी ये जो शरीर है ना हाँ प्रतिदिन मरता है सच्चाई तो है अभी दो चार घंटे के बाद एक गायब हो जाएगा गायब होना मरना है दूसरे जगत में आप पहुंचेंगे स्वप्न में जाते समय ये लेके नहीं जाते आप ये कहाँ आया तो पता ही नहीं आपको अलग ही है शरीर यही शरीर नहीं होता कभी कभी स्वप्न में आपको अपने आप को भीगते हुए अनुभव करते हैं बारिश हो रही है और आप भीग रहे हैं थुर थट थर कापते हैं ऐसा स्वप्न होता है कभी तो उठते हैं तो यहाँ तो रजाए के भीतर है पसीना चू रहा है यहाँ माने वो बिगने वाला शरीर ये नहीं था वो दूसरा ही था ऐसा होता है संस्कार जनित शरीर होता है ये शरीर तो ही छुटा हुआ होता है वो अलग शरीर है माने इसका वे है स्वप्न में जिस शरीर में अभी यहां है आप ये शरीर का अभाव हो जाता है कहा स्वप्न काल और स्वप्न काल में जिस शरीर में आप चलते फिरते हैं उस शरीर का अभाव जागृत में होता है वो शरीर वहीं छूटता है यहां नहीं ला ये दूसरा है वो दूसरा है ऐसे ही चलता है प्रतिदिन यही चलता है और सुशुभ में तो दोनों शरीर का अभाव होता है ना जागृत वाला शरीर की अनुभूति है ना स्वप्नों वाला शरीर की अनुभूति कोई भी नहीं वहां शरीर मात्र का अनुभूति ही नहीं क्यों आपकी अनुभूति तीनों में होता है ये जो शरीर बदल रहा है और दोनों शरीर का अभाव काल में भी आप होते हैं जागृत में इस शरीर में अहम करके बैठे हुए हैं स्वप्न में दूसरे शरीर में अहम कर जाएंगे आप किन्तु आप तो रहेंगे ही अहम वाला रहेगा और सुशुद्धि में दोनों शरीर न होने पर भी अहम रह जाता है मैं गार निद्रा में सोया बोलता है कौन सोया मैं सोया वो मैं रहता है वही मैं अभी जगा हुआ हूं फिर यहाँ ला करके अपने को जोड़ के बोलता है तो ये तीनों अवस्थाओं में जा आत्मा की अनुवृत्ति देखी जाती है त्रिकालावादी तुम सत्य तुम बोलते ना तीनों कालो में जो इसका बाद ना हो सत्य आत्मा सत्य ही तो है जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं में एक तत्व घूमता हुआ दिखाई पड़ता है जो घूमता हुआ दिखाई पड़ता है वह आत्मा होता है और वो जो यहाँ है वहां नहीं है ऐसे जो दिखाई पड़ते सारे ये अनात्मा है बेबिचारी अभी वाला स्वप्न में नहीं मिलेगा स्वप्न वाला यहाँ नहीं मिलेगा ऐसी स्थिति में अगर ये बुद्धि हो आयु में भी काम नहीं चलेगा आयु भी क्या आयु बड़ी मुश्किल है ये तो अज्ञान है इसलिए चल रहा है, पर... पड़ रहा है तो थोड़ा तो अनुभव तो हो होना चाहिए बिल्कुल नहीं होता बिल्कुल नहीं जिस शरीर में आप अभी हैं है स्वप्न हाँ। में कभी ऐसा सास्कार आ गया पेंट पहना हुआ आकार आ जाता है कभी आया तो आप अपने को सन्यासी बिल्कुल ही भूल जाएंगे वहाँ बिल्कुल नहीं नहीं नहीं अभी मैं स्वप्न में आया हूँ जागृत में सन्यासी था ये नहीं होता वहाँ वो तो बाबू हो जाएंगे वहाँ क्या हो जायेंगे कोई ख्याल नहीं होगा और स्वप्न में जो बाबूजी बने थे यहाँ आने के बाद बिल्कुल उसका अभिमान नहीं रहेगा आपका अब तो सन्यासी में अभिमान होगा बिल्कुल बदल जाता है शरीर मन भी बदल जाता है शरीर भी बदल जाता है सब अलग हो जाता दुनिया अलग है वो माने प्रलय है एक प्रकार के ये वहां नहीं है वो वो यहाँ नहीं है ऐसी स्थिति है हाथ के सामने देख के फिर छीन लेता है, लगता है। तो सत्य तो बुद्धि है ना वहां भी जितने यहाँ पर सत्यत्व बुद्धि है उस काल में वहाँ भी सत्यत्व बुद्धि है ऐसा होता है ऐसे चलता है अगर ठीक से विचार से करेंगे तो ये आयु व्यु कुछ सिद्ध कर नहीं पाएंगे वो तो अज्ञान में ही चलता है विचार का बात जो आती है में एक ज्ञानी तो तो नामो की चेतन सी देवी भवनों की तो तो भी तो कर माने अभी लगाया जो सामान्य जन है उनके चित्त तो हरण होना ही होना है माने ज्ञानी माने आत्मज्ञानी की नहीं है बड़े विवेकी लोग जो बुजुर्ग लोग माने जाते हैं समाज में जो अच्छे बुद्धिमान माने जाते हैं उनके चित्त को भी हरण करके आप ले जा सकती हो माने आपके शरण में रहना ही अच्छा है करके वहाँ आया है ठीक है उसका वहां शक्ति की उपासना है वो शक्ति तो शक्ति की उपासना ऐसा वैसे तो ऐसे चलोहत्या तो करते हैं उनको लेकिन तो है। कुछ महात्मा उनका शरीर तो महात्मा का शरीर स्वच्छता से छूटता नहीं है महात्मा का शरीर प्रारंभ से छूटता है उसके अन्न जल समाप्त तो होता है छूट जाता है जैसे, जैसे के केचूली है उनका प्रारंभ होता ही था जैसे सर्प है केचूली को छोड़ता है मैंने सर्प को अभिमान नहीं होता कि मैं केचुली को छोड़ रहा हूँ ऐसा नहीं होता वो छूट जाता है अब आत्महत्या ऐसे प्रारब्ध होगा तो आत्महत्या हो जाए भोग वहां पूर्व भोग समाप्त होगा प्रारब्ध माने क्या जिस कर्म से आपको शरीर मिला भोग मिलेगा जब तक रहना होगा उतने को कहेंगे प्रारब्ध ये शरीर छोटे से बच्चे से लेकर के कहाँ तक सोलह साल के लिए है बीस साल के लिए है कितने साल के लिए है पचास साल के लिए सौ साल के लिए जितना होगा जितना लिखा उतना प्रारब्ध होता है वो करेगा। उतने होगा ऐसी बुद्धि बनेगी बुद्धि कर्मानुसार ही पूर्व कर्म के अनुसार बुद्धि मिलती है ये जो बुद्धि में भेद है ना वजन में तो भेद है ही नहीं सभी के हाथ पैर दो दो होते हैं मनुष्य के बराबर है अब एक देश चलाने की सामर्थ्य रखता है और एक अपनी जीविका के सामर्थ्य नहीं ऐसे क्या भेद है वहां बुद्धि पे भेद है तो बुद्धि कैसे क्यों भेद हो गई पूर्व कर्म के आधार पर बुद्धि बनी हुई है जिसका जैसा कर्म रहा जिसने अच्छा कर्म किया तो अच्छी बुद्धि मिल गई जिसके खराब कर्म रहा बुद्धि छोटी तुच्छा मिल गई वो तो बुद्धि के ऊपर अपना चलता है व्यक्ति ऐसे चलो अतो नायम परात्मा सद विज्ञानमय शब्द भागेगा इसलिए ये विचार करने से सिद्ध हुआ विज्ञानमय शब्द से कहे जाने वाला तत्व परमात्मा नहीं हो सकता क्यूँ नहीं हो सकता पूर्व ये हेतु देते हैं विकारित्वात ये जो विज्ञान में शब्द से जिसको कहा जाता है ये विकारी होता है आत्मा अभिकारी होता है इसलिए परमात्मा नहीं हो सकता और ये जड़ है आत्मा चेतन है तीसरा है इस देश में है उस देश में नहीं ऐसी स्थिति होती है आत्मा सभी देश में है और दृश्यत्व अब ये देखा जाता है जो देखने वाला वो वा आत्मा होता है ये तो देखा जाता है विषय में आता है ये दृश्यत है आत्मा दृष्टा है इसलिए ये आत्मा नहीं हो सकता और व्यविचारित्व यहाँ है वहां नहीं है इसी स्थिति इस में होता है जैसे जागृत में है सुशुद्ध में नहीं है यह। आत्मा यहाँ भी है वहां भी है आत्मा का बेविचार नहीं होता इनका बेविचार होता है इसलिए नहीं हो सकता और न अनित्यो नित्य ईश्ते अनित्य है विज्ञान में कोष वो नित्य नहीं हो सकता आत्मा नित्य है नहीं हो सकता ऐसा कहा इस प्रकार से यहां भी आत्मा को यहाँ से भी हटाना आपको कहा माने फूल शरीर से प्राणमय कोष से और मनोमय कोष से विज्ञानमय कोष एक उलझन और बाकी है आनंदमय कोष जिसको बोलते हैं आनंदमय कोष में कोई इंद्रिया आदि होती नहीं है इंद्रिया आदि तो मनोमय कोष में और विज्ञानमय कोष में है प्राणमय कोष में कर्म इंद्रिया है मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष में ज्ञान इंद्रिया है एक में मन के साथ है एक में बुद्धि के साथ है ऐसा आनंदमय कोष का अर्थ होता है कारण शरीर सुश्रुप्ति में आप जितने तत्व का अनुभूति करते हैं माने एक अपना अनुभूति और एक अज्ञान की अनुभूति दो लेके आते हैं सुसुक्ति से आप जागृत में उस समय मुझे कुछ भी पता नहीं लगा बोलते हैं पता नहीं लगा माना अज्ञान को आपने वहां अनुभव किया अनुभूत किया और आराम से सोया घर तो सुख की अनुभूति की ये दो चीज लेके आते हैं वहां से आप सुसुक्ति से जब जागृत में आते हैं तो एक तो सुख का अनुभव बताते है हैं उस काल में बड़ा आराम मिला ही बोलते हैं यहाँ आने के जागृत में आने के बाद और एक अज्ञान की अनुभूति लाते हैं कुछ भी नहीं जाना वे अज्ञान को जाना वहां साक्षी के द्वारा अज्ञान विषय बना हुआ था वहां अज्ञान को जाना था तो वो जो कारण शरीर है हाँ, वही होता है आपके आनंद भाई कोष के हिसाब में वही होता है उसका स्वरूप क्या होता है जागृत में भी कुछ अंश भान होता है आनंद कोष का और स्वप्न में भी कुछ आनंद कोष का होता है सुसुक्ति में स्पष्ट रूप से वाहन होता है आनंद भाई का पूर्व जन्म के किए हुए जो पुण्य के कारण से ये जो विषयों में सुख बुद्धि होती है यही विषय में आपको अच्छा लगता होगा तो दूसरे को बुरा लगता है ये विवेक चुड़ाम आप पढ़ रहे हैं आपको आनंद मिल रहा है इससे कुछ लोग हैं जो साइंस वाले है गणित वाले हैं भौतिकवादी है इसको क्या माना है बेकारो माथा पच्ची करके कुछ नहीं हो उनको बुरा लगता है मतलब ये जो तो विवेक चूड़ामी बना है ना कि पुण्य पाप दोनों का फल है किसी का पुण्य से तैयार हुआ है ये और किसी का पाप से तैयार हुआ है जिसके पुण्य से तैयार है उसको तो आनंद मिलता है इसमें और जिसके पाप से तैयार होगा उसको जलन होती है इससे स्थिति ऐसी है ऐसी स्थिति होती है हर वस्तु की स्थिति ऐसी है तो विषय के नाम सुनने से एक आपके मन में प्रिय बुद्धि होती है नाम सुनने से भोजन बन रहा है सोना आपने तो आपको अच्छा लगता है भूखे आदमी को अच्छा लगता है प्रिय बुद्धि होती है उसके बाद भोजन के थाली सामने आने पर पहले वाले सुख और किस अब के सुख में कुछ अंतर होता है इसको मोद वृति बोलते हैं और विशेष सुख हो जाता है विषय के नाम सुनने पर जो सुख होगा वो तो प्रिय बुद्धि और विषय सामने आ गए इष्ट विषय सामने होने पर पहले की स्थिति से ज्यादा सुख की अनुभूति होती है इसको कहते हैं मोद वृत्ति और जब आप उपभोग करेंगे गले से नीचे भोजन घोटा लेंगे जीवआ में पहुंचाएंगे ये सुख और तीव्र सुख होगा इसको कहते हैं प्रमोद वृत्ति प्रिय मोद प्रमोद सुख के तीन स्तर होता है सामान्य सुख को प्रिय कहते हैं उससे मध्यम हो जाता है तो उसको मोद बोलते हैं और उत्कृष्ट हो जाता है तो उसको प्रमोद कहते हैं प्रिय बोध प्रमोद ये पुण्य के प्रभाव से व्यक्तियों के साथ जो तीन प्रकार की वृत्ति विषयों में हो जाती है सबको नहीं होती वो हो, पुण्यात्मा को होगी तो प्रियमोद प्रमोद वृत्ति के समुदाय को आनंदमय कोष कहते हैं ये आनंदमय कोष का स्वरूप ये है यही बताना चाहते हैं वो परमात्मा के प्रतिबिंब से संस्पर्श करने वाला होता है वो आनंदमय कोष ऐसा बताएंगे किन्तु तो समय हो गया है नहीं रखते फिर ओ पूर्णमद पूर्णमितय पूर्णमे ओति शंकर शंकरचार्योग श्वर आपने मूर्तिदे दक्षिणा